हरिओम गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि हरिओम नारायण हरि भगण वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान वासुदेव की लीला कथा का अमृत पान हम निरंतर कर रहे हैं आज हम नए सूख में इसी ऋषि में प्रवेश करेंगे हमारे ऋषि हैं हिरण्य आंगिरस और ये अमृत ऋषि हैं अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है हमें बहुत कुछ अपने में बदलाव लाना है जिसको लाए बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता अभी तक हमारा क्या हो रहा है कैसे हम जीते हैं सब लोग कि दिखावे को भक्ति है लिप्टन को संसार इस अवस्था में कोई कुछ नहीं पाता है इसे सभी सदग्रंथों ने भले प्रकार से स्पष्ट किया है कि भक्ति केवल पाने का नाम है भगवान से कुछ और लिपटने को संसार है तो तुम्हारा उद्धार फिर कैसे होगा जब कोई घर में मर जाता है मरने को होता है तो उसे आम जमीन पर लिटा देते हैं एक दिया जला देते हैं भगवान राम का चित्र या भगवान वासुदेव का कोई भी चित्र लगा देते हैं उसके सामने किसको देखता रहे? पाठ करने लगते हैं कि इनमें ध्यान जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी हम भूल जाते हैं कि अंतकाल में किसी का ध्यान ईश्वर में नहीं जाता जहां वो पूर्ण आसक्त होकर जिया होता है ध्यान वहीं रहता है वो गफलत में है मूर्छा में तो हम समझते हैं कि वो ठीक हो जाए वो देख रहा है वो ना ही हमें दिखावे को भक्ति है लिप्टन को संसार आज इसे नया नाम नया रूप देना होगा ये सारे सदग्रंथ वेद और धर्म हमसे चाहता है देखन को गोविंद है लिखो और इसे ब्रह्मवा ब्रह्माक्य बना लो देखन को गोविंद है और सेवा को संसार तब तो है उद्धार नहीं तो बहुत भटकोगे बहुत भटकोगे उद्धार नहीं होगा इसे याद कर लो इसे रट लो इसे सांस सांस में बसा लो कि भाई देखना तो गोविंद के रूप को ही है और संसार एक सेवा है उसका बाघ है मालिक का कर देंगे अब न लिपटना किसी से न लिपटाना किसी को और जब अभी से अभ्यास करेंगे तो कोई दिया दिखाए ना दिखाए कोई चित्र लाए ना लाए जिसे देखता रहा हूं सदा अंत तो उसी में होना है मेरा अंत अनंत हो जाएगा और यदि संसार ही देखता रहा तो सर्वनाश से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा कोई नहीं बचा पाएगा लिए इस वाक्य को रट लो कि देखन को गोविंद है उसका मनोहरी रूप है उठते बैठते सोते जगते भाव उन्हीं में खड़ा रहे और संसार को अब नहीं देखना है सेवा करनी है कोई झूठ बोलता है कोई कपट करता है कोई विषयांतता का मैला खाता है ये वो जाने मैं जानूं एक उपाय बस सबकी अपनी जिंदगी सबकी अपनी राह सबकी अपनी गति तू तो क्यों करे परवाह जो सोचे सू पापी तो क्यों बन तु पापी तो याद रखो देखन को गोविंद है और सेवा को संसार अब संसार में कौन भला है कौन बुरा है कौन कपटी है कौन पापी है अब नहीं देखना है क्योंकि सारे सदग्रंथ हमें जो दे रहे हैं ये सबका निचोड़ा अमृत है तू अपनी साधना में जा उसके लिए कोई उठक बैठक वो आधुनिक योगा बाजीगिरी करने की जरूरत नहीं है। मन सदा सदा गोविंद में रहे साधना जारी है मन सदा सदा सदा गोविंद में रहे साधना जारी है उठा है तो बैठा है तो चलता है तो लेटा है तो सबकी सेवा करते वक्त भी मन उसके मनोहारी रूप में बसा रहे राह मिल जाएगी भटका सब समाप्त हो जाएंगे इतना सरल रास्ता भी यदि हम नहीं चल पाते हैं तो हम सत्संग के भी योग्य नहीं मान लो इस बात हर व्यक्ति में एक संपूर्ण संसार जिया करता है एक पूरा भरपूर संसार जीता है हर व्यक्ति में देखो वो झूठा भी है वो सच्चा भी है वो कपटी भी है वो अच्छा भी है वो लोभी भी है वो धानी भी है वो भक्त भी है और वो विषयांत भी है तो हर व्यक्ति में भावों का एक संपूर्ण संसार जीता है सब में जीता है क्या तुम एक को भी पढ़ पाओगे अपने को जान लो यही बहुत बड़ी बात है वो कब किस लोभ और लिप्सा से मदांत हो जाए मती मारी जाए उसे कोई सुधार नहीं सकता ये वाक्य ही सुधार सकता है कि देखन को गोविंद है और सेवा को संसार लिपटन को संसार नहीं है सेवा को संसार जो संसार में लिपटा उसे संसार फिर न छोड़ने वाला फिर उसको लपेट ना संसार उसका फिर कभी उद्धार नहीं हुआ यदि उद्धार चाहते हो तो गोविंद के रूप को देखो रूप में लिपटो और संसार एक निमित्त सेवा है इच्छा एक गोविंद से सेवा कर रहे हैं हमारे धर्म में हमारी सेवा में खोट ना आए बाकी गोविंद की गोविंद जाने मैं तो जानूं बस गोविंद ये सबसे सुंदर सरल मनोरम मार्ग है और ये जब इसमें हम शुरू होंगे तभी तो वेद के समृद्ध ज्ञान को गंभीरता से जी पाएंगे तो जो यहां से शुरू ना हुआ उसका प्रभु में कभी अंत ना हुआ वो अनंत ना हुआ याद रखना इस बात दो दो मिनट में जो संसार को लिपटने भाग रहे हैं उनका भी गोबिंद नहीं है बड़ी सीधी और सच्ची सी है आए क्या कह रहा है वेती कह रहे हैं आज की रिचा खोलें। कह रहे हैं? हव्याम अगनिम प्रथम स्वस्थ हव्यामी मित्रा वरुणा विहवसे हव्यामी रात्रि जगतो निवेशनी व्यामी देवम सवितारम उत सवित सवीतार, सवितारम उत ये आज की ऋचा है ये अंतिम सूक्त है ऋषि का और उसने झूम करके आपके सामने अर्पित होने का भाव यज्ञ में रखा है यज्ञ जो श्री कृष्ण हैं कृष्ण माने अग्नि जो यज्ञ की पवित्र अग्निया हैं जो हमको उत्पत्ति देती हैं जो सब घट में वास करती हैं यही ज्योतिर्मय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में राम के रूप में हमारे आत्मा के रूप में प्रकट होती हैं। बात एक ही है कहीं भेद नहीं है जो भेद करते हैं वो धर्म को नहीं जानते हैं जैसे कि पूर्व के ब्रह्मसूत्र में भी कहा कि कोई कहता है क्या आत्मा अलग है परमात्मा अलग है और परम परम परमात्मा अलग है हाँ टीवी पे भी दिखाते हैं न एको ब्रह्म द्वितीय नाशते वो एक है सर्वव्यापी है एक ही सूरज की उपज है हम सब और वो सूरज है हम सब में समाया हुआ तो क्या कहते हैं हव्याम अग्नि क्या अपने आप को अर्पित कर हव्य हवन यज्ञ हो जा अग्नि अग्नि में अपनी ही आत्म आत्मज्वालाओं में लिपटता क्यों संसार से लिपट ले अंतर आत्मा यज्ञ गोविंद से वहां तो भटकाओ में यहां अनंत शांति है असीम सुख है सुखध धाम से मिलने की बात है सुखी होने की बात है तो कहा हव्याम अग, हव्य हव्याम अगणिम प्रथमम अरे इससे पहले कि मौत की चादर तुझे लपेट ले जाए इससे पहले कि इस यज्ञ से तू विलग हो जाए ल उसे पहले हव्याम अग्नि अपने आत्मज्वालाओं हाँ में सिमट जा लिपट जा मैं उसी को देख उसी को भज उसी में जी स्वस्त स्व मन आत्मा में जा अपनी आत्मा में गोविंद में स्थित हो जा हव्यामी हवन यज्ञ हो मित्रा वरुणा जो द्वादश प्रलय के आदित्य है जो तुझ में प्रज्वलित हैं तो आज उनमें हवन यज्ञ हो घुल मिल जा उनमें जो पाना है एक अमर रहा में अमर जन गोविंद का संग नित्य संग तो क्या कर मित्रा वर्ण अर्पित करता हूं मैं आज अपने आप को महाप्रलय हो उन अग्नियों को अर्पित हो जा विहा विहावसे शब्द की संधि विछेद हुई तो बना विहा अवसे विह माने वैकुंठ स्वर्ग और एक शब्द वैदिक संस्कृत में भी आता है विहिष्ठ स्वर्ग का ही नाम है जिससे बाहिष्ठ बना है उधर भी हा बात भाषाएं कहीं कहीं घूम करके फिर जुड़ जाती हैं है हाँ, तो अवशे वो बैकुंठ के अवशे सूरज हैं जो उनमें अपने आप को मिला दे बैकुंठ पा जाएगा तो राधा ने कहा गहने मत दिखाओ महल चौबारों से भी कन्हैया ना बिकने वाले हैं गाय मत गिनाओ नंद जी ये नहीं खरीद पाओगे तुम इन्हें कोई धनी ही खरीद पाएगा तो कहा राधे तू ही बता इस गोविंद को कौन खरीद पाएगा तेरे इस चोर को जिसे लिए डोल रही है तो कहा जो सर्वस्वता से संपूर्ण भाव से सभी प्रकार से इस पव को अपने आप को इसको अर्पित कर देगा इस पिक्चर वही उसे खरीद पाएगा जो उसने बिक जाएगा तुम कहो कि मैं पैसा डालूं और मुझे भक्ति मिल जाए सिरफिरा है मोर खेदो तुम कहो कि तुम विषांत खेल कर डालो और तुम्हें ईश्वर मिल जाए तुम पागल हो ऐसा नहीं होता है तो कहा विह अवशे वैकुंठ में स्वर्ग को पाना है तो स्वर्ग के सूरज में अपने को मिटाना है और ये द्वादश प्रलय के आदित्य हैं, अपने आप हाँ को इनमें मिटा दे हमी रात्रीन जगतों इस माया जगत रूपी संसार रूपी रात को भी आज भस्म कर दे मिटा दे लिपटा बैठा है जिससे अरे निकल बाहर इससे हर हाँ व्या हाँ। आज बाहर की हर सोच को समझ को विचार को इच्छा को राग को विषांतता को मेरे तेरे को दम्ब को सबको जला दे जब तक ये बाहर सब जलेगा नहीं भीतर तो चलेगा नहीं तो चल ही ना पाएगा जाएगा कैसे अमृत बरस रहा है इस ऋषा में जो प्यासा हो वो पी पाए दम भी ना पी पाएंगे वो कभी भी पतित मनोवृत्तियों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे जिन्हें प्यास होगी वो कहते वेद समझ में नहीं आते तब तो ने कह मतलब थोड़े ना कि आप ना समझ है, नहीं बाकी सारे षड्यंत्र कपट दुनिया के सारे क्रूर तांडव सब तो समझ में आते हैं ठीक तो है जिसकी जहां चाहत उसकी वहां समाज, तेरी चाहत पाप में तो उनको समझेगा संसार यदि चाहत होती राम में मैं देखता वेद कैसे नहीं समझ में आते बात तो तुम्हारी हुई कैसे पल्ले नहीं पढ़ते प्राइमरी के स्टूडेंट होते हैं जो नए उनको हम यहां से आरंभ करते हैं पढ़ाना गुरुकुल में तेरी समझ में क्यों नहीं आते हो तुझे कपट समझ में आता है तो वेद कैसे समझ पाएगा तो? तो कहा हव्यामी राहत जगत हो किस राहत के अंधेरों को इस विषयांत जगत को इस भेदभाव को इस झूठ कपट को लोभ लालच को इस सब को आज चला दे बाहर को बाहर के हवन में यज्ञ में निवेश निवेशित हो जा आप पूंजी का निवेश करते हो नहीं इसमें पैसा लगाओ तो पैसा मिलेगा तो निवेश निवेशित हो हव्यानी उस यज्ञ में जो भीतर है बाहर सब कुछ जला दे फिर भीतर आकर अपने आप को निवेशित कर यहां दो यज्ञ की कल्पना है निवेश नीम हव्यामी और तब निवेशित होने के लिए हवन हो देवम जो देव आत्मा का जो यज्ञ है सविता रम जो आत्मा रूपी सूर्य का यज्ञ है भीतर आजल उसकी ज्योतियों का वरण कर ज्योति ज्योति हो जा इस यज्ञ में समा यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोनों यज्ञ सामने आ गए हैं कि हव्यामी हव्यामी रात्रिम जगतों रात के अंधेरों को विषयांत जगत को माया जगत को माया संसार की सोच को विचार को दुर्गंध को बाहर जला करके और इन सब से निवृत्त होकर क्या हो निवेशम फिर आकर निवेशित हो हव्यामी, भवन में हवन में यज्ञ में देवम सबित आरम वो जो देवत्व को दिलाने वाला जो आत्म यज्ञ है आत्मा रूपी सूर्य में आ उनकी रश्मियों में यज्ञ होकर ज्योति ज्योति हो, हो जाए। वो यज्ञ जो तूने बाहर आरंभ किया है उसकी पूर्णा होती भीतर में होती है कोई यज्ञ बाहर पूर्ण नहीं होता है बाहर को बाहर जला फिर भीतर जब संपूर्ण विषांतता आसक्त भाव बाहर के हवन में जल जाएं हव्यामी देवम तब निवेशित होने के लिए मिलने के लिए मिटने के लिए हवन यज्ञ होने के लिए देवम आत्मा रूपी यज्ञ में सविता राम उस आत्मा रूपी यज्ञ में आत्मा कृष्ण में सूर्य में उत उसकी रश्मि बनने के लिए आजा अर्पित कर निवेशित हो जा समाधि मिला दे मिटा दे मिटा तुरह मिल जाएगी जो पूरी तरह से अर्पित हो जाएगा बिक जाएगा पहले कृष्ण पर वही पाएगा गोविंद को राधे कहती हैं महल चौबारे ना खरीद सकते झूठे दम्प और मिथ्या मिथ्याभिमान ना खरीद सकते उल्टे सीधे आचरण और बातें उसे नहीं ले जा सकती वो नहीं मिलेगा उसको पाने के लिए जो राधा ने कहा है वही सकते है कि पहले सारे के सारे अर्पित हो जाओ इनको तो बसा लो इनको ये मिल जाएंगे तो इन्हें वही खरीद सकता है जो पहले पूरी तरह से बिक जाएं कोई बात अलग ना करे और हम हैं कि दुनिया पे बिखे बैठे हैं गोविंद पाएंगे कैसे इसलिए आपको जीवन के इस वाक्य को इस पटरी को बदलना होगा जो मैंने पूर्व में कहा है हैं? कि लिप्टन हां दिखावन को भक्ति है और लिप्टन को संसार ये गलत है इसमें नहीं है तुम्हारा उतार इसको बदलो इस पटरी को बदलो जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पाएगी कि देखन को गोविंदा है सेवा को संसार बस न लिपटना न लिपटाना, देखना सदा गोविंद को नहीं तो अंतकाल में दिया जलाएगा कोई रामायण गाएगा कोई चित्र दिखाएगा कोई क्या तू देख पाएगा अर्धमूर्छा वही सारा संसार तेरे सामने फिल्म की तरह चलता चला जाएगा नहीं दिखेगा तो यही नहीं दिखेगा क्योंकि तू इस भाव को कभी अर्पित नहीं था तू बेटे को अर्पित था बीबी को अर्पित था मकान को था विषांतता को था कपट को था इंद्रियों के विषयों को व्य विचार को था तू ईश्वर को अर्पित नहीं था वो दिखावन को भक्ति थी लिप्टन को संसार था नहीं ऐसे नहीं मिलता किसी को भी सच कभी पाता नहीं कहो देखन को गोविंद है उसी को देखूंगा उसी को भजूंगा उसी में जीऊंगा वही सर्वस्व रहेगा और सेवा को संसार संसार तो उसकी बाग है वो मालिक है मैं उसका उसी को देखूंगा माली बन के सेवा करूंगा कौन लौटता है कौन क्या करता है इसे मुझे क्या लेना वो जाने अगर चौधरी भी बन गया बटोर भी लाया और गोविंद ने नहीं चाहा तो उसमें एक ग्रास भी तो नहीं खा पाऊंगा हाँ लोग कहेंगे कैंसर है गला बंद है <laughs> मत भूलो इस बात को जो सत्य को जी ही नहीं सकता वो सत्यनिष्ठ कैसे हो सकता है और सत्य ये है हर सांस हर धड़कन एक एक बूंद रख वही दे रहा है। बनाया भी उसी ने माता और पिता तो बर्तन भरते, उन्हें उंगली उठाज भी नहीं आता बनाता। तो बच्चा कहां से बनाते जब वही सब कर रहा था तो उसके साथ दगा क्यों कर रहे थे हम और सोचते हैं कि झूठ कपट दम्ब और पाप में हमें ईश्वर मिल जाएगा आहा। ये तो रावण के दम्भ है मैं ही जीतूंगा अंत में और जब फूटेगा घड़ा ससारा संसार थू थू करेगा थूकेगा सब कुछ मटी हो जाएगा तो आए इस ऋचा को एक बार फिर दोहरा लें ये अमृत की ऋचा है और सूख का आरंभ का हव्यां अग्नि प्रथमम आ आश जल जाए हव्य हों, यक्य हो यज्ञ हो जाए उसमें आत्मज्वालाओं में ब्रह्माग्नियों आत्म में, में प्रथमम सबसे पहले इससे पहले कि मौत हमें हमेश यज्ञ से उठा ले जाए और शमशान पे ला लेटाए अब और कितनी देर इंतजार करेगा भाई उम्र तो झारगी तो कहा हव्याम अगनिम प्रथमम स्वस्थ कि उसमें यज्ञ हो स्व स्थ आत्मा में स्वमने आत्मा में स्थित हो जा अब और संसार को आवाज न दे हवाओं के पीछे न भाग जंगलों में विषयों के न भटक अब भीतर आ जा आ जा वक्त है नहीं तो यह भी चला जाएगा तो हव्याम अगनिम प्रथमम स्वस्थ और आत्मा में आकर नित्य स्थित हो जा क्या नहीं हिलना अंदर से मुझे हव्यामी मित्रा वरुणा विहार अवशे और भीतर और महाप्रलय के द्वादश आदित्य जो केवल प्रलय काल में प्रज्वलित होते हैं आज जगमग है तेरे आत्मयज्ञ में है न्या अवशे वैकुंठ के सूरज हैं ये पाना है वैकुंठ तो इनमें मिटा दे स्वयं को विहा माने वैकुंठ ब्याह माने स्वर्ग और वैदिक संस्कृत में व्याहकार विहिष्ट भी होता है जिससे बाहिष्ठ बना है उन लोगों के विहिष्ठ माने भी वैकुंठ स्वर्गीय होता है ये उसकी पर अवस माने अवस माने सूर्य मैं सीधे डिक्शनरी मीनिंग दे रहा हूं आपको जिससे आप कोई भी किसी तरह का संदेह मन में न रखो अमत भूलो कि अमर को शेखी है और उसकी व्याख्या ही निरुक्त और निघंटू है उसी से सारी भाषाएं बनी है ये बाशिकारों ने पता नहीं कहां से हा गैस लीला कर डाली डकारते ही रहते हाँ तो बैकुंठ के सूर्य है और ये सूरज पुकारे तुझको आ सूरज बना तो तुझको और तू है कि अंधेरों का सौदागर बना बैठा है विषांत जगत के तू कहा ह्याम नहीं रात्रिम जगतो जला दे बाहर के सारे असत्य ज्ञान लोग संसार को बाहर जला मन से सब कुछ जला दे देवेशन हव्यामी और निवेशित हो आकर देव आत्मा रूपी यज्ञ में सवित आरम हो जो सूर्य है ज्योतियों का जो बनाएगा <coughs> ज्योति <होती है> तुमको <coughs> याद रखो छोटे छोटे बच्चे इस अमृत ज्ञान को पा जाते थे वो पूर्वज थे तुम्हारे और तुम सब वंशज हो उनके मत भूलो लेकिन आज उनकी सोच और अपनी सोच का भेद तो देखो ऐसे ही है जैसे कसाई की दुकान पे कोई सब्जी खरीदे <laughs> ना भीतर जाओ तुम्हारा वैकुंठ तुम्हारे साथ है उसी को हमने देव देवयान कहा है वही पुष्पक यान है चाहो तो जिस यान से आए हो उस यान से आगे बढ़ जाओ और चाहो तो वो यान को जाने दो और खुद शमशान में चले जाओ बोलो कौन सा रास्ता अच्छा है शमशान ने जन्मा नहीं था तुमको ये यान ने जन्मा था तुमको जो आत्मा है देवी आ रही तो कहा देवम सविता रम ऊता और ब्रह्म सूत्र में आ जाए क्या कहते हैं गेयत्वा गेय व वचना, चाहा। वचना चाहा। हाँ चाहा चाह वचना चाह हा चाह दो बार है आधा चाकू वच है ये ब्रह्म सूत्र है कि ये ज्ञात करना ये कहना कि आ तो ऐसा वचन नहीं कहा गया है कि आत्मा ही यज्ञ है और आत्मा ही ईश्वर है और आत्मा ही घटघटवासी है ब्रह्म सूत्र सीमांकन कर रहा है किसका देववाणी का ये अमरकोश की सीमा है ये इसी में अमरकोश व्याप्त होता है तो ये कहना कि सांख्य योगियों ने कहा कि सचराचर और प्रकृति प्रकृति ही सचराचर का की उत्पत्ति का कारण है तो इस वचन को अन्यथा लेना गलत है वो और भी गलत होगा क्योंकि कारण के उपरांत ही करता होता है तो सांख्य दर्शन में हमने जो कहा जिसको लेकर के आप सर फोड़ते हो शास्त्रार्थों में किस सृष्टि का कारण प्रकृति है सचराचर है क्योंकि तो सांख्य में यह कहा गया है तो कहा वो तो सच है लेकिन यह तो नहीं कहा कि वो करता है अगर सचराचर ना होता और कारण ना होता तो करता बनके ये आत्मा ये है कि सृष्टि क्यों करता है इतनी समझने की बात है किसी दर्शन में जो कुछ भी कहा गया है वो अवचन है ऐसा नहीं है उसको समझने का भ्रम है आप में जो आपके कुतर्कों और शास्त्रार्थों का विषय बन जाता है जब हमने कहा सांख्य में भी कहा सृष्टि सचराचर में प्रकृति ही सचराचर की सृष्टि का कारण है अरे प्रकृति ना होती तो कारण ना होता कारण ना होता तो उत्पत्ति कैसे होती लेकिन ये तो हमने नहीं कहा कारण क्या गी? ये तो नहीं कहा कि करता भी है करता मात्र यज्ञ है और इसी को भगवान ने गीता में कहा इसी को लेकर के कुछ सिरफिरे गाने लगे कि वेद में और गीता में विरोध है कहीं कुछ नहीं ऐसा अनर्गल चर्चाएं हैं गीजा में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन मैं संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं और मैं आत्मा हूं ब्रह्मों में परम ब्रह्म हूं रुद्रों में शंकर हूं वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में श्री राम छंदों में गायत्री और अप्रणवों में ओंकार और मैं ही संपूर्ण जगती का बीज हूं सचराचार को उत्पन्न करने वाला हूं मैं ही करता हूं और संपूर्ण सचराचर ही बीज रूप प्रकृति रूप कारण बनती है और मैं उत्पन्न करता हूं वही बात जो यहां आई है वही श्रीमद् भगवत गीता में भी है और वही वेद में भी है ये कहना कि सांख्य योगियों उन्हें यह कहा इसीलिए गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य कहा और तुरंत कहा तीसरे अध्याय में जो इसमें है वही इसमें भी है वैराग्य में भी वही है कर्म योग में भी, भी निष्काम कर्म योग में भी वही है भक्ति योग में भी वही है है ना सभी में वही है बात एक ही है नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया है आपने अलग अलग बातों को अलग अलग मान करके और कोरे कुतर्कों के शास्त्रार्थ आरंभ कर दिए कोई भेद किसी में नहीं है भेद इसमें ये समझ जो नहीं पा रहा है तो कहा गे ये आत्व वचना चवचना ऐसा कहना कि इसमें जो कुछ ज्ञात हुआ है वो अस, असत्य है असत्य वचन है ये कदापि सत्य नहीं है समझने का भेद है न कि जो कहा गया है उसमें कहीं कुछ गलत कहा गया प्रकृति और सचराचर को जीवंत करने का एक कारण जब प्रकट हुआ तो यज्ञकर्ता बना और उसने उस कारण को पूरा किया यही बात वेद कहते हैं यही श्रीमद गीता में है यही सभी सदग्रंथों में है हाँ तो ब्रह्मसूत्र हम लोगों ने जोड़ लिए इसके साथ में जिससे कि आप लोगों के संदेह न रहें वरना ये तो भाषा की इसके रेखांकन सीमांकन है और इस प्रकार हम आते हैं वेद में धर्म में कि सांप्रदायिक सोच से कतई अलग है सांप्रदायिक सोच अपने से बाहर हमें भगाती है ये हमें स्वजगत और निमित्त जगत का भेद भी देता दित है जो धर्म है और सनातन धर्म है बहुत से संप्रदायों ने मठों ने इसे स्वीकारा हम मठ की अपनी सोच है मुंडे मुंडे मती भेदना हर एक की अपनी अपनी अलग समझ हुआ करती है और एक ही बात को बहुत से लोग बहुत प्रकार से कहा करते हैं लेकिन संप्रदायिक सोच अंतर की राह को गौण बताकर बाह्य जगत को ही सब कुछ बताने लगती है जो भी है बाहरी है भीतर कुछ आई नहीं जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना बाहर तो इस प्रकार स्वजगत और निमित्त जगत का भेद सनातन धर्म जब तक संप्रदायों में नहीं बटा है गुलामी के अंतरालों से पूर्व चाहे वो श्रीराम की कथा है वो मानस है श्रीमद भगवद गीता है कोई भी पुराने है कोई भी अनुमान ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं अथवा प्रत्यक्ष ग्रंथ हैं वेद हैं कहीं पर भी कोई सोच कहीं बदली नहीं है इनमें बदलाव आया जब हम सांप्रदायिकताओं में गिरने लगे ईश्वर को हटाकर हम खुद बड़े बनने लगे कि हमें को माने उसे क्यों माने और यहां से जो मठ मठाधीशवाद शुरू हुआ तो उसमें सोच सतही दर सतही होती चली गई और हम अंतर का रास्ता भूल बैठे आए अब थोड़ा कृष्ण की कथा में भी चलें हां वेद और ब्रह्मसूत्र का विचार हमने कर लिया आज का भगवान वासुदेव सादीपनी ऋषि के आश्रम में है हमारी कथा यहीं रुकी है और पिछले रविवार सुदामा की और भगवान की चर्चा के विषय में हमने जाना और ये भी जाना कि राधा बांवरी ब्रिज में हर घर पूछती है कहो कन्हैया कहाँ है सादीपनी के आश्रम में यह तुम्हारे भीतर तो सब कहती हैं गोपियां हमने उसे जाने नहीं दिया है वो भीतर है हमारे। तो कहा उसके साथ रास हो रहा तुम्हारा सुख से रहती है सबको पूछती है नंद से पूछती है यशोदा से पूछती है वो गोविंद है गुरुकुल में और ब्रज की गोपियों ने अंतर में है बांधा हुआ और हम तो रास देखने चले गए थे खुद भी नाचने लग गए थे न भक्ति एक पवित्र इकलौता विचार है मैं हूं तो मुझ में वो है और उसमें मैं हूं तीसरे का यहां काम ही नहीं है जब हर और शून्य बिखर जाए चारों ओर नीरवता का वास हो मेरा मुझ में प्रवेश हो और गोविंद का साथ इंद्रियां शिथिल हो जाएं, अनहद बात हो और तन पत्थर हो जाए और झूम के नाचे उसके संग ये भक्ति रस है क्योंकि हमको बाहर वालों ने बाहर ही बाहर भटकाया इंद्रियों से ऊपर हम कभी उठे नहीं तो हमने भक्ति को भी कि वे सत्य स्वरूप को कभी नहीं पाया जब चाहत भी भीतर चली जाए बाहर आहट है कि नहीं मेरी जब चाहत ही नहीं तो कान कैसे सुन पाएगा वो तो मात्र इंद्रिय है जब संसार के शोर भी मेरे कान ग्रहण न कर पाए क्योंकि इनके पीछे सुनने की इच्छा नहीं है तो सुनेगा कैसे देखने की इच्छा नहीं है तो देख के भी ये देखेगा कैसे हाँ। और जब भीतर वो मौन उतर आए तो भक्ति रस का अमृत हमारे भीतर सागर लहराता है हम सब में जो डूबे सो पाए और जो बाहर भटके प्यासा रह जाए सुदामा बहुत भोले हैं बहुत सीधे हैं बहुत गरीब हैं। लेकिन कोई भेदभाव नहीं है गुरुकुल गुरु में सारे छात्र इकट्ठे पढ़ते हैं हुँ? और शिक्षा का अधिकार सन्यासी को है राजा को नहीं है क्योंकि राजा को होगा तो राजनीति पढ़ा देगा पढ़ा नहीं रहा यूनिवर्सिटीज में हाँ यूनियन बाजी करा पढ़ रहे हैं तो सुदामा कहते हैं दाऊ से बलराम जी से दाऊ मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं सब मुझ पर हंसते रहे बचपन से अभी भी सब हंसते हैं मुझे पाठ भी तो ठीक से याद नहीं होता मैं तो बड़ा निर्धन हूं तो दाऊ कहते हैं अरे सुदामा तू ही तो अकेला धनी है तेरा ये भोलापन तेरा ये सच बोलना ये निष्पाप भाव भले संसार को न भाए परमेश्वर तो इसी पे रिझ जाता है प्रभु को रिझाने का धन तो सुदामा तेरे पास है कभी अपने को निर्धन मत कहना, कंगाल तो वो हैं जो भौतिकताओं के पीछे उन्हें पठोरने में लगे और उन्हें समेटते समय ये मूर्ख नहीं जानते कि ये खुद सिमट रहे हैं अपनी उम्र को ही तो समेट रहे हैं इसमें और सिमटते सिमटते भौतिकताएं वहीं रहेंगी ये सिमट जाएंगे सुन सुदामा तू इस भाव को कभी मत जाने देना तू महाधनी है सुदामा जिसका यश गायें बलराम जिसका दाऊ जिसका यश उस सुधामा का उस सुधामा के ऐश्वर्य का कहना क्या कहा प्रभु को ये भाव ही पसंद है इसी पे तो नारायण रीछते हैं जंट पर नहीं कपटी पर नहीं बाबा ने भी कहा सबसे भले वे मूड़ जिन्हें न व्यापे जगत गति कि जिन्हें संसार छू नहीं जाता वही मूढ़ भाव में प्रभु को पता हम तो जंट हैं बड़े सियाणे और हम चाहते हैं कि हर कोई जैसे हम चाहें वैसे जिए भूल जाते हैं कि ऐसा यदि वो करेगा तो वो प्रभु द्रोही होगा क्योंकि हर किसी को चाहिए वो अपनी आत्मा से पूछ के आत्मा की इच्छा से जिए न कि मेरे कहने से जिए ये तो महापाप है हम होते कौन हैं किसी को ये कहने वाले कि तू ऐसे नहीं ऐसे कर वो पूछे मैं बता दूं फिर वो चाहे करे ना करे मेरे से क्या मतलब मेरा गोविंद मुझ में उसका उसमें छा करके उससे भी देख ले इसीलिए किसी के सुधारे कोई सुधरता नहीं है जब गोविंद सुधारे सब सुधर जाते हैं जो भीतर जाएगा जो छूलेगा वो सुधर जाएगा और जो दूसरों को सुधारने में लगा है वो भी तो भीतर अपने गए ही है उसे मेरी एक सिरे से उसे नकारा हुआ है कपट चौधराहत को ही स्वीकारा हुआ है अब उसका उतार कैसे होगा तो इसलिए देखना गोविंद को है देखन को गोविंद है और सेवा को संसार ये याद रखना ये महावाग्य है और ये जीवन किया संसार को मत देखना नहीं तो गोविंद भूल जाएगा जाओगे उसको अगर देखने लगे तो और जो अभी से गोविंद को देखेगा वही तो अंतकाल में गोविंद को देखेगा उसका उद्धार होगा जो अपनी चौधराहट और मक्कारी को देख रहा है अंतकाल में उसके पास वही होगी तो अब उसका उद्धार कहां से हो जाएगा तो इस वाक्य को कभी मत भूलना कि देखन को गोविंद है और सेवा को संसार लिप्तन को संसार नहीं सेवा को संसार जो इस भाव में जिएंगे वो निश्चित रूप से और कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी सुदामा की राह उठ पाएंगे तो कहा सुदामा इस भाव को मत जाने देना विनम्र होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और दम होना एक निपट कंगाली की कार है तो रे सुदामा तू विनम्रता नहीं छोड़ना तुझ पे मैं रीछता हूं कान्हा रीछते हैं और परमेश्वर भी तुझ पे रीछता है दम समझाते हैं उसे तू मेरे साथ अभ्यास कर तुझे धीरे धीरे सब पाठ याद हो जाएंगे हाँ। रेलगाड़ी में एक गार्ड होता है ना वो सारी गाड़ी को कंट्रोल करता है लेकिन उसका डब्बा सबसे पीछे ही होता है तो सुदामा तू तो पीछे है तो क्या हुआ है तो गार्ड हाँ। हाँ। तो तू ये भाव कभी मत सुदामा बड़े खुश हैं कि उन्हें बस दाऊ ही पहचानते हैं और कोई जानता भी नहीं है। बाकी सब तो हंसी ठट्ठा करते हैं उसका भेजा गया तीनों को गुरु माई ने कहा जाओ लकड़ी बटोर लाओ जंगल से तो तीनों के लिए एक एक मुट्ठी चने दिए बने हुए तो कन्हैया और दाऊ आगे बढ़ गए थे जब गुरु मां ने कहा कि आके ले लो तो उनका सुदामा हमारे हिस्से की भी तू ही ले ले बांध ले अपने पास तो सुदामा ने सबके लेके रख लिया और चले जंगल को कहते हैं अति प्रशंसा भी भटका देती है सुदामा के मन में थोड़ा भाव है कि दाऊ मेरा प्यार सम्मान करते हैं एक तो है जो मुझे मानता है दाव ही मुझे पहचानते हैं। थोड़ा सा भाव उसका भोलेपन से सियानेपन की तरफ किया है और जंगल में जब वो पहुंचे तो घने बादल आ गए पानी बरसने लगा शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी तो सब तीनों एक पेड़ पर चढ़ गए और पानी बरसने लगा सुदामा को लगी भूख तो धीरे धीरे करके उनके ऐसे के भी चने निकाल के खाने लगा तो दाऊ ने कहा सुदामा क्या कर रहा है अब सुदामा भोले से हो गया सियाना कहता है दाऊ कुछ नहीं कर रहा हूं मेरे दांत सर्दी में किटकिट -किट आए रहे भोलापन गया सियाणापन आया और जीवन भर का श्राप सुदामा ने नहीं हम सब ने भी पाया बड़े समझदार जो है वो समझदारी जिसमें प्रभु का भाव हो जाए उसे मकारी कहते हैं। और जाने कब हम वहां पहुंच जाए और मक्कार सुन नहीं सकता समझ नहीं सकता उसके भीतर उतर नहीं सकता उसने तो फिर वही करना कहा थाऊ मेरे दांत किटकिटाए रहे मैं खा रहा हूं बोले हु जो हमारे हिस्से के चने थे वो बोले वो तो पेड़ में चढ़ते वक्त ही सरक गए नीचे को और मुझे बड़ा डर लग रहा बड़ी ठंड लग रही भगवान ने कहा अच्छा ठीक है और वो चने जो खाए तो सारी जिंदगी गरीबी में दांत ही किटकिटाता रहा सुदामा तो इस मूढ़ भाव को चंट भाव में कभी मत जाने दो सर्वनाश हो जाएगा प्राय का भी क्षण नहीं मिलेगा फिर और एक जन्म यो नहीं तो है नहीं जीवन तो एक यात्रा का नाम है इससे पहले भी सौ जन्म थे आगे फिर करोड़ हैं। तो करोड़ों जन्मों के भटकाओ पतित योनिया हो जाएंगी ये गलती एक क्षण की असंख्य जन्म की हो जाएगी इसे कभी मत भूलना दो मुट्ठी चने क्या होते हैं और जिंदगी भर दरिद्र ही जिया सुदामा उसका प्रायश्चित फिर गोविंद के घर ही आके पूरा हुआ है। हम सब ने कथाओं में गीतों में पढ़ा है लेकिन क्या हमारे भीतर कभी उतरा है वो क्या हमने सोचा कि सारा दिन जो हम कर रहे हैं सुदामा ने तो एक बार किया तो इतना भोगा हम कितने करोड़ जन्म भोगेंगे तो सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा संसार में दिखाने से किसी का सम्मान नहीं होता प्रभु सम्मानित करें तभी सम्मान होता है और उस सम्मान से जो फूल जाता है वो सुदामा की राह चला जाता है ना गोविंद ने कुछ कहा ना दाऊ ने कुछ कहा जानते सब थे हंसते रहे कि सुदामा बहुत भूखा था और जब भोजन भी होता था तो सुदामा पेटू थे तो दोनों अपने हिस्से का भी उसको खिला देते दे थे हाँ ईश्वर कहाँ खाते हैं वो तो खिलाते हैं न मूर्त ने कभी लड्डू तुम्हारे चढ़ाए खाए ना आत्मा ने ही तुम्हारे भोजन को अपने हित में ग्रहण किया उसने उसे यज्ञ करके तुम्हें लौटाया और हम इतने कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ हमने उन्हें कभी नहीं माना पूजा पाठ भी करी तो ये और देते बस और बड़ा दंभ रहा कि मैंने इतनी पूजाएं कर ली हैं तो मुझे सिद्धि कायनी मिली अरे भाई जो जिस विषय के लिए तू पूजा कर रहा था वो सिद्ध तो हो गया था और कौन सी सिद्धि चाहता है तू तो? और कौन सी सिद्धि चाहते हो तो? तुम है और क्या चाहते तुम तो? संसार में तुम्हें सम्मान मिला घर मिला परिवार मिला पैसा मिला तुम्हारे इच्छित कार्य पूरे हुए दो कौड़ी के तुम थे और तुम्हें प्रभु का सम्मान मिला उसके बाद और कौन सी सिद्धि चाहते हो तो? तुम कि शरीर का एक कोष भी नहीं बनाना जानते हो तब भी उसने तुम्हें सम्मान दिया घर दिया सब कुछ दिया और कौन सी सिद्धि चाहते हैं आप क्या अभी वो भी दें वो हमको सोचें विचार करें क्या हम रट रहे हैं और वो दे के नहीं दे रहे है बड़े कंजूस हो गए भगवान ना हमें सिद्धि नहीं चाहिए थी हमें तो उनमें व्याप्त होना था सिद्ध हो जाना था क्योंकि मेरा मुक्ति का द्वार मेरे भीतर है न कि मेरे पास मुझे अपने अंतर से जुड़ना है और आज की ऋचा ले लें फिर से दोहरा लें कहा हव्याम अगनिम प्रथमम स्वस्थ हव्यामी मित्र वरुण विहावसे क्या हव्यामी वो ज्योतिया प्रज्वलित हैं कृष्ण माने अग्नि होता है वो लपटें उठ रही हैं सूर्यवंशी राम सूर्य हैं लपट है वो वो भी अग्नि है यज्ञ प्रज्वलित है वही राम है वही कृष्ण है उसी से प्रकट सचराचर है तुझ में सारा संसार बसा है संसार में तू चोर की गति देखता है चोरी बंद कर दे पापी की गति देखता है तो पाप छोड़ दे कपटी के साथ को अपमानित देखता है तो कपट से हट जा दम्भी न जीता है न जीने देता तो दम्भ तोड़ दे तुझ में सब है उसको छोड़ दे उसके बाद सच्चाई है ईमानदारी है भोली समर्पित भक्ति भी तो है श्री हरि का भाव भी तो है भीतर चल जब पूरा संसार तुझ में है तो बाहर संसार में काहे भटक रहा है वो क्या है बाहर जो तुझ में नहीं है भीतर तो कहा हव व्याम हम आ अपने अंतर में हवन यज्ञ हो जा प्रथमम इससे पहले कि मौत उठा ले इसे प्राथमिकता दे इसे अपना सर्वस्व अर्पित कर इस भाव को बाकी सब गौण है कि पैसा कितना है दुकान कहां है मकान किधर है ये सब उपरांत हैं। अपने को आत्मा में यज्ञ करना है यही मूल है प्रथमम ये पहले है और जो इसको पीछे रखता है वो इसे खो देता है इसे पीछे नहीं रख सकते इसे आगे ही रखना होता है तो कहा हव्याम अगनिम प्रथमम स्वस्थ आत्मा में स्थित होना है ये इसी को प्राथमिकता दे यही सब कुछ है तेरे जीवन में हव्यामी मित्रा वरुणा विहार और प्रलय की उन आदित्यों को जो प्रज्वलित है मुझ में आज उन्हीं में मुझे यज्ञ होकर उस वैकुंठ में सूरज बनना है जिस बैकुंठ के सूरज है वो